नमस्कृत्वी धीत है, है, ठीक है, है ना तो अब ध्यान में न यहाँ पर कहता ऐसा अन्य थाष्णम यो वीता भीत विया है प्रणम गदम सद गिर क्या हैदम आ तो ध्यान देना पंक्ति लगाना यहाँ पर भीत भीता पुनः पुनः भयाता सन प्रणम्य प्रणम में। प्रणम में और आह ये दोनों सन श्लोक में तो व्यवहित है ना न्योहित है ना, ही ना। अच्छा तो प्रणम सागर कदम आ है ना तो यहाँ पर यह बता रहे हैं प्रणम का प्रणी बूटा आ इस व्यवहार पद के साथ संबंध है क्योंकि देखेंगे प्रणम और आह के बीच में बहुत पदों का व्यवधान है ना ऐसा बल्कि ऐसा अच्छा रहेगा समय ना प्रणम प्रणी बूटा सागर कदम आह लेंगे सागर कदम आह इस प्रकार व्यवहित पद के साथ संबंध है नगे ऐसा व्यवाहित है ना प्रणब और आह अब देखेंगे अत अवसर यहाँ पर संजय के वचन गुड अभिप्राय से युप्त है संजय के वचन गुट अभिप्राय से संजय के वचन गुड अभिप्राय से युप्त है यह संजय जो ने बोला है संजय हुआ है अब गुढ़ अभिप्राय क्या है कथम कैसे अर् द्रोण आदि चतुर्थ अजयून सुन अर्जुन के द्वारा द्रोण आदि चार अजय योद्धाओं के मारे जाने का नाम लिया है तो कर्ण ये चार लेना है भीष्माक्रमिक है भीष्म पराक्रमिक है जयव्रत का पिता तत्ता है वो भी पिताजी तो के सामर्थ था और कर्ण को था तो कैसे अर्जुन के द्वारा द्वारा द्रोण आदि अर्जुन के द्वारा अजय के मारे जाने पर आश्चर्य रहित होकर दुर्योधन तो मारा ही मारा ही जाएगा आश्चर्य से रहित दुर्योधन तो मारा ही जाएगा या मरा हुआ ही हो जाएगा यही उसके आश्चर्य है जब आश्चर्य समाप्त हो जाएंगे तो आशा नहीं दुर्योधन मरा ही है ये समझ जाएगा कैसा है मरा ही है ऐसा मार करके भित्राक्ष जय के प्रति आशा रहित होकर संधि को करेगा संधि को करेगा क्योंकि ये किसको धित्राक्ष को तो सुनाया गया है ना तो धिकराक्ष को सुनाया गया है तो द्रोणम का भी जय त्रथम का ये भी सुना दिया गया है नहीं। नहीं। तो धितक्ष जय के प्रति आशा रहित होकर के संगी को करेगा तथा दोनों पक्षों की शांति होगी भक्त है कि उसे कहते हैं भवतव्य भावी किन्तु भक्तव्य के वश में होने के कारण वृतराष्ट्रा तक अतराष्ट्र में उसे भी नहीं चुना किन्तु भाभी के बस में होने के कारण घटनाथ ने उसे भी नहीं सुना दिया मतलब उसकी बातों पर जो है ना ये के बोला यह ॠषिकेश तव प्रकृत जगति प्रहृष्य अरज्य से चगत प्रतिरज्य निताह ब्रवं सर्वे नमस्यसंग ऋषिकेश स्था हे ऋषि के स्था कर्त किया बास्मुक या उसी क्या उसी उचित देखेंगे जगह किस तरह है कि आपकी महात्म्य का वर्णन करने से स्वर्ण महात्म की आपके महात्मा का वर्णन करने से है न और भाष में श्रुपेन भी दिया है श्रुपेन कर कि आपके महात्म का श्रमण करने से है। है। है कि आपके महात्मा का वर्णन करने से और आपके महात्मा का श्रमण करने से भी तो से आपके आपके महात्मा का वर्णन करने से जगत प्र जगत हर्षित होता है और को प्राप्त होता है जगत हर्षित होता है और अनुला प्राप्त होता है अच्छा और क्या राजे गीतान रक्षा की दिशा ग्रवंती भयभीत राक्षस इधर उधर भाग रहे हैं भयभीत राक्षस इधर उधर दिशाओं में भाग रहे हैं क्या सर्वे सिद्ध संघ्र नमस्ं और सिद्धों के सभी समूह और सिद्धों के या सभी सिद्धों के समूह आपको नमस्कार कर रहे हैं सभी सिद्धों के समूह आपको नमस्कार कर रहे हैं ऋषिकेश स्थानी ऋषिकेश उचित है सब कुछ क्या क्या उचित है कि आपकी महिमा का वर्णन करने से जगत पे हर्षित हो रहा है और अनुराग को प्राप्त हो रहा है मतलब प्रेम को प्राप्त हो रहा है भगवान की महिमा का जो व्यक्ति अपना फ्री है उसकी महिमा का वर्णन अच्छा लगता है तो परमात्मा को नृत्य फ्री है तो उनकी महिमा का वर्णन कैसा लगेगा बहुत अच्छा लगेगा तो बहुत हर्ष होगा भूत अनुराग होगा और ये भी क्या उचित है कि भयभीत रात करते हैं जहाँ भगवान की महिमा का वर्णन होता है वहाँते हैं और सभी सिद्धों के समूह नमस्कार करते हैं आ जाइए जा अब ये ये थोड़ा आपसे पूछा तो ने ने। का वर्णन करने से और करने से यद जगत परिस्थिति परिस्थिति का तो तो तो तो तो तो तो कि, कि जगत जो जगत तो हर्ष को प्राप्त हो रहा है जो जगत हर्ष को प्राप्त हो रहा है वह उचित है वह उचित है हाँ ये अब है है ना अव्य है ये तो उचित है तो ये उचित तो है भगवान की महिमा ये ऐसी है बहुत आनंद रूप है जो तो उनको उनकी महिमा का वर्णन भी करने से ज्यादा प्राप्त होता है अनुराग को प्राप्त होता है आनंद रूप वस्तु का वर्णन भी आनंद रूप वस्तु के वर्णन से भी आनंद होता है अनुराग होता है अभी तो इन्होंने खाने का सिक्ला युतम अब भारत कहते हैं अथवा स्थानीय या तब विषय का विशेषण है इसका विशेषण है विषय का विशेषण है और इस का अर्थ युक्त ही रहेगा पर इसको विशेषण बनाएंगे विषय का तो कहते हैं हर, है। हर विषय भगवान, भगवान युक्त है हर के विषय भगवान हर के विषय भगवान युक्त हैं मतलब वे तो हर शादी का विषय कौन है भगवान कहने का मतलब है कि हर शादी का विषय भगवान को हर शादी का विषय होना उचित है जिसके विषय में हर्ष होगा वो क्या होगा हर्ष का विषय क्योंकि तो भगवान का वर्णन करने से भगवान का प्रण करने से हर्ष हो तो हर्ष का विषय क्या होगा भगवान हो गया ना? तो हर्ष आदि आदि से क्या लेना है अनुराग है न अनुरोध का की हर शादी का विषय भगवान को होना उचित है क्यूँकी ईश्वर सर्वात्मा है और सभी भूतों का सुरज है ईश्वर क्या है वो सर्वात्मा सभी का आत्मा है सभी से अलग नहीं है क्या सर्वभूत सुरित और सभी भूतों का सुरज है सूरित कहते हैं जो हृदय से सबका भला कहता है जो प्रति उपकार की अपेक्षा न करके कोई हमारा उपकार करे इसकी तो अपेक्षा न करके सबका हृदय भला कहते हैं ईश्वर क्या है सर्वभूत तथा अंग्रेज से अनुराग जिससे अनुरागों करे थी उसी प्रकार से ये सब जगह पर अनुराग को प्राप्त हो रहा है या प्रेम को प्राप्त कर रहा है सच का विषय विषय करते उचित वह भी उचित है ऐसा व्याख्यान करना चाहिए वह भी उचित है ऐसा व्याख्यान करना चाहिए विषय का सही उत्तम तो और यदि हर्षादी विषय भगवान वहाँ आदि लगा दिया है ना तो वहाँ भी क्या है की अनुराग का विषय भगवान को होना उचित है अनुराग का विषय भगवान को होना उचित है ऐसा और यहाँ पर विषय का युक्त लेना चिंचा रक्षाणी मतलब राक्षस इधर उधर दिशाओं में घास है सच क्या स्थाने स्थानीय कर संयुक्त हुआ भी युक्त है और उन्होंने यहाँ पर क्या लिख दिया विषय लिख दिया है ना तो फिर इसको ऐसा लगेंगे करके और ने क्या बताया तथा अनुराज से अनुराज का क्या है अनुरागों जब अनुराग को प्राप्त हो रहा है तथा विषय मतलब क्या है आपका युक्त वह भी कैसा है युक्त है अथवा वो भी लगा सकते हैं कि अनुराग का विषय भगवान को होना उचित है तीन चार भय के उत्तराक्षर ऐसी भाग रहे हैं स्थानीय तरफ विषय वो भी कैसा है वो भी उचित है अथवा भय का भी जब देखना भगवान से भय हो रहा है ना तो भगवान तो अपादन बनेंगे ना भाई भय विषय तो नहीं बनेगा वो भी उचित है सर्वय नमस्कार नमस्कार करते नमस्कार सिद्ध संघार सिद्ध संघार करते सिद्धा नाम संघा संगा क्या है समुदाय कपिल आदि सिद्धों के समुदाय भगवान को नमस्कार कर रहे है वो भी उचित है वो भी कैसा है उसी कल्याण कर सकते हैं कि नमस्कार का विषय भगवान को नमस्कार का विषय होना उचित है ऐसा भी कह सकते हैं। एक उसकी दाल इन्होंने खाने का भी उत्सुण दिया है तो मतलब क्या है की हर्ष का विषय अनुराग का विषय और नमस्कार का विषय कौन है भगवान ने भगवतो हर्षादी जिस तत्व हेसुम बनती भगवान को हर शादी का विषय होने में हेतु को कहते हैं हर शादी का विषय कौन है? हर है तो भगवान हर शादी विषय का भगवान को हर शादी का विषय होने में हेतु को कहते हैं देखो, देखो। ना महात्मन करते आनंद कस्मा क्या तेनालीर थे अनंत देवेशवास तत्परम क्या क्या महात्मन तस्मा तस्रन महात्म गणीये ब्रमण अति आदिकर्े ब्रमण आदिकर्े अनता जगन्नीवास अक्षर तदसत्व अक्षर तदसत यते यहाँ देखेंगे देखें। महात्मन ये संबोधन है महात्मन श्री कृष्ण को अर्जुन कह रहा है महात्मन ब्रह्मणा अपनी आदि करते करते आदि कर महात्मन ये संबोधन हो गया अत्यंत महान ब्रह्मा के भी आदि करता से कर महात्मन गरीय से ब्रह्मणा अप आदि करते त्मा नहात्मन अत्यंत महान ब्रह्मा के भी आदि करता मतलब आदि करता का कारण ब्रह्मा के भी कारण आपको कथमात्मा नियरन किस कारण नमस्कार नहीं करेंगे किस कारण नमस्कार नहीं करेंगे किस कारण नमस्कार नहीं करेंगे ये प्रश्न नहीं आखिर मतलब अवश्य नमस्कार करेंगे ये मतलब है महात्मन अत्यंत महान ब्रह्मा के भी आदि करता आपको नमस्कार क्यों नहीं करेंगे अनंत निवेश जगन्निवास परम परम अक्षरम सत्व हे अनंत हे दिवेश हे जगन्निवास सब समुझी है यहाँ पर यह परम जो सत्य पर है सत्य पर जो अक्षर है वह आप है ऐसा अब इनकी इन पदों का व्याख्यान भाष्य में देखेंगे अन्वय हो गया शब्दार्थ हो गया भाष्य में देखेंगे कस्मात क्या कस्मात का किस कारण से वे आपको नमस्कार नहीं, नहीं। कर रहे करे दुख नमस्क हे महात्मा गरीब करण गर्ता मतलब महान इसलिए तस्मात उस कारण थे आदि कारणम करते आदि कर्ता के लिए ये नमस्कार क्यों नहीं करेंगे आदि कर्ता को ये लोग नमस्कार क्यों नहीं करेंगे आदि कर्ता का क्या है? कारण अपने कारण को नमस्कार क्यों नहीं करेंगे इसलिए हर और नमस्कार का स्थान हर और नमस्कार का स्थान आप तो यहाँ पर स्थान कर दिए थे अर्घो विषया हर शादी और नमस्कार के योग्य विषय आप हर और नमस्कार के योग योग्य विषय है आप ऐसा उचित विषय है स्थानम करते मतलब योग्य विषय कौन स्व इसे हरताजी हरताजी नाम का नमस्कार योग विषय आप है आपवा आपवा कर अक्षर है जो वेदांतों में सुना जाता है आपवा कर अक्षर है जो वेदांत वाक्यों में सुना जाता है क्या क्या पाठ क्या विद्यमानों है तर शर शर। तर शर। यही है ना थोड़ा पाठ ठीक बना सकते हो सर सर के बाल लिखना सर के असत्य लिखेंगे और के है ना अब लगाइए किम सक सद और असर क्या है सद और असर क्या है इसको समझाते हैं सत सत वह है कौन यद्यमान जो विद्यमान वह है जो विद्यमान है ठीक है तो असत क्या हो जाएगा अद्यमान सदअ तो तो तो तो तो तो का ऐसा व्याख्यात मिले ना कि ये जो कार्य जगत है ना जो तो नाम रूप विभाग वाला ये जो कार्य प्रपंच है इसको क्या कह कहा गया सत्य तो तो इसे क्या कहा गया सत्य तो और नाम रूप विभाग के रहित जो है उसे कह गया है और सत्य तो बता रहा हूँ मैं आपको तो। हाँ मतलब ये तो नहीं थोड़ा अवस्था वाला जगत है नाम रूप विभाग वाला जो जगत है इसको क्या कहा गया सत्य तो घटासन पटासन इस प्रकार सत्वी हो रही है घटासन पटासन इस प्रकार जगह स्तन कैसी थी और सत्व तो नाम रूप विभाग वाला जगह क्या है आपका नाम रूप विभाग ऐसी जो इसका कारण ब्रम है उसे आ गया असत अच्छा। नाम रूप विभाग से अधिक जो है वो क्या है असत है तो सब असत का ऐसा अर्थ कर सकते थे ठीक है अथवा सत्य कर सकते हैं वर्तमान काल से उपलक्षित जगह वर्तमान काल से उपलक्षित जगत मतलब वर्तमान काल से विशिष्ट नहीं रहा बल्कि वर्तमान काल से उपलक्षित जगह या वर्तमान काल में जो जगह है ना इसे कहेंगे सत्य और भूतकाल और भविष्य काल के जगत को कहेंगे असत वर्तमान काल के जगह को सच कहेंगे भूतकाल और भविष्य काल, काल के जगह को कहेंगे असत है और ऐसा भी कर सकते हैं जो व्यवहारिक जगत है उसको कहेंगे सत्य और प्रातिभाषिक जगत को कहेंगे असत व्यवहारिक जगत जो दृश्यमान है ना जिसका व्यवहार होता ही हो है, है, है, है, है असर्थ ये होगी असत और वो प्राथिभाषिक जगत है जैसे तो रद्द है छोपड़े के अस्पताल है गुरु मरीज है या कैसा असम असत है ऐसे सर असतः टीका का व्याख्यान करते ही ठीक है जो विद्यमान है इसका ये क्या है नाम रूप विभाग वाला जगत विदिमान है सत हो गया जगतमान है तो सत हो गया और हाँ, हाँ, नहीं वर्तमान काल का काल का है हो गया और और क्या है आपका भूतकाल और काल का जगत का का है और क्या है? ये है जो गाथी। जो गाथी। है कुछ देखे क्या। देखे कुछ क्या। और क्या हो जाएगा और ये क्या है की ये नाम रूप विभाग वाला जगत सत हो गया और नाम रूप विभाग कर रही जगत नाम रूप विभाग कर रही सोचता है दो सौ प्लास का क्या बताया आपका ठीक अब देखेंगे यत्र नास्ति बुद्धि जिसमें नास्ति अच्छा असत्य क्या अशत बता रहे जिसमे नास्ती या बुद्धि होती है वो अशक है जिसमे ना अस्थि या बुद्धि होती है वो क्या है भूतकाल भविष्यकाल का जगत अभी है प्राक जगत व्यवहार में है नास्ती बुद्धि हो जाती है न ऐसा जिसमे ना अस्थि ऐसी बुद्धि होती है वो क्या है अशत है यहाँ देखेंगे उपधान भूत का सवे दो सद और असत उपाधिधिधि है जिस अक्षर के सद और सद उपाधि है जिस अक्षर के अच्छा और असत उपाधि उपाधि है जिस अक्षर के किसके उपाधि है ये अक्षर से अक्षर की उपाधि कौन है द्वारा अक्षर को सद या उच्चार से कहा जाता है जिसके जिसके जिसके द्वारा या जिसके जिसके होने होने से से अक्षर को सद साद और या उच्चार से कहा जाता है अब ध्यान देना कि अब देखो ये अभी क्या है मानव व्यवहारिक जगत है या नाम रूप विभाग वाला जगत है उसको क्या कहते हैं जगत सत घटासन फटासन कहा जाता है, है। तो अब ध्यान देना कि ये जिसके द्वारा ये सत के द्वारा जो है ना ये किसको किसको सच कहा जाता है परमात्मा को अक्षर अच्छा को जगत मतलब घटासन फटासन इनके द्वारा सत किसको कहा जाता है उपचार से परमात्मा को ही कहा जाता है उपचार से परमात्मा को ही कहा जाता है अब जैसे ये कहेंगे ना क्या हुआ की जैसे प्रतिभाषिक तो पदार्थ है उनको क्या कहेंगे सर प्रातभाषिक पदार्थ को कहेंगे सर और भूतकालीन और भविष्यकालीन पदार्थ को क्या कहेंगे सर मान लीजिए दस वर्ष पहले जो तो वस्तु चीज वो अभी तक कहेंगे जो दस दिन पहले फल देखे गए थे ले, ले, ले, तो क्या कहेंगे फलों में असत हो गए तो, तो असत अच्छा किस प्रकार किसको कहा जा रहा है परमात्माओं को जो कहा जा रहा है वो सभी रुखों में है कौन परमात्मा की सभी रुखों में कौन ऐसा मतलब है कि जिसके द्वारा या जिसके होने से जिसके सद और होने से जिसके जिस तद के होने से या जिसके होने से परमात्मा को सद ऐसा उपचार से कहा जाता है कैसे कहा जाता है उपचार से कहा जाता है गौर मुख से कहा जाता है क्यु परमात्मा न तो ऐसा तो सत्य और न ही ऐसा असत है सबसे विलक्षण तो करें पार्मा के लिए यहाँ शब्द का भी योग नहीं है अब देखेंगे तू परमात्मा किन्तु वास्तव नहीं सर से पर जो है अच्छा किंतु परमात्मा ये पाठ क्या है परम तदयर है ना किंतु किंतु वास्तव में सद असर से पर जो है यद का पहले कर लेना या तद का पहले कर लो कोई बात नहीं किंतु परमात्मा सदअ से पर हुआ सर सत से पर हुआ है सर्वस इन दोनों के पर कौन है अच्छा अक्षर इन दोनों से पर, अच्छा? दोनों से पर में अच्छार? वेद दो वेद भी अक्षर यद अक्षरम वेदंती वेद विरा यद अक्षरम वेद वेद का जिसको अक्षर कहते हैं वो सद अक्षर दोनों से पर है मतलब क्या है कि नाम रूप विभाग वाले जगह को तो नाम रूप विभाग रहित जगह इन दोनों सेवा पर है दोनों ऐसी वहाँ पर है वर्तमान कालीन जगत जनागत कालीन जगत से वो पर है अब अच्छा। ये तो सद सद परम परमात्मा तो वो सद पर है वेद विदा यद अक्षरम बोधन भी वेद वेत्यादि ऐसी अक्षर कहते हैं सत्व वा तुम ही हो वा तुम ही हो अन्य इतना अन्य नहीं मतलब क्या अक्षर आपकी विश्व पर कि आप आज देव हैं. है क्यूँकी जगत के रचयिता है भगवान जगत के स्रष्टा है इसलिए क्या आदि आप हैं आदिदेव है आप हैं पुरुष है शरीर में निवास करने के कारण पूरी से शरीर शरीर में निवास करने के कारण भगवान को कहते हैं पुरुष पुराण है मतलब पूर्व काल से आप विद्यमान है दीर्घ काल से आप पुराण है मतलब पूर्व काल से आप विद्यमान है कोई नही हुए है अस्त विश्व परम निधान आप इस विश्व के परम आश्रय है आप इस विश्व के परम आश्रय है परम अनुष्ठान है।, है अच्छा वेदता जानने वाले हैं वे करके क्या यहाँ पर वेद का जो विध धातु है इसे लुट लकार के जब बनता है क्या विकता होगा जाने का भविष्य का लेना और वो करता में पीठ प्रत्यय करके क्या बनता है वेदता वो लेना जानने वाला वे करते हैं कि आप जानने काफी करे है क्या वेद करते जानने योग्य है जानने वाले आप हैं और जानने योग्य पदार्थ भी आप है पर है और धाम है धाम का लेना है यहाँ पर आत्म स्वरूप धाम से क्या लेना है आत्म स्वरूप लेना है आप पर है और धाम है धाम का यहाँ पर आत्म स्वरूप की कल आत्म स्वरूप है अनंत रूपया विश्वम तक हे अनंत आपसे विश्व व्याप्त है स्वतंत्र ठीक है आपसे द्वारा यह विश्व व्याप्त है यह सब कुछ है व्याप्त है स्व आदिवा जगता सृष्टि स्वाद जगत जगत करता होने के कारण जगत के सृष्टि करता होने से आप आदिदेव है पुरुषा पूरी सेनाथपुर में निवास करने के कारण आप पुरुष है चिरंतन का मतलब है यहाँ पर चिरकाल काल से चिरकाल से रहने वाले दो नूतन नहीं है बल्कि चिरकाल से विद्यमान है चिरकाल से विद्यमान आप ही हैं अस्थ विश्वस्त इस विश्व के परम आश्रय परम कर प्रकृष्ठ प्रकृष्ट कर श्रेष्ठ और निधन कर आश्रय ऐसे महातल यादव सर्वम जगत अपनी निर्भीयम करते हैं महात आदि में संपूर्ण जगत इसमें स्थित होता है इसे क्या कहते हैं निधान महात आदि में संपूर्ण जगत इसमें स्थित होता है इसे क्या कहते हैं निधान तो भगवान निधान है निधान का तो क्या आश्रय महापलय हो खड़ प्रय हो सु हो है ना आदि खंड प्रय लेना सुसुप्ति ले लेना सबसे पूरे स्थित होता वही सबसे आश्रय उदाहता करने योग्य जानने योग जो है सचि व आप है अति क्यों जो जानने योग्य पदार्थ है वह भी आप है मतलब ये भी आप है यह भी आप है जानने वाले आप ही है उबेद्ज्या, मतलब वे मतलब ये आप यहाँ पर धाम किया है परम पदम वैष्णव परम वैष्णव फल है क्या परम करम विष्णु का स्वरूप परम विष्णु का स्वरूप परम विष्णु का स्वरूप परम विष्णु का स्वरूप क्या है आत्मा ही यह परम विष्णु का स्वरूप क्या है आत्मा तो धाम का आसू स्वरूप है तो का तो ये संपूर्ण है, सब कुछ आपके व्याप्त है अनंत रूप है अनंत रूप क्यों कहते हैं भगवान के सौरूपाना तो अंतरणा दिखे थे आपके रूपों का अंत नहीं है इसलिए आप ऐसे अनंत रूप है आपके रूपों का अंत नहीं है मतलब आपके रूपों की कोई सीमा जिस रूप में क्या क्या दिखाई देगा उसकी कोई सीमा नहीं है तीन और कैंटो मो में वो प्रतिभान भूय नमस्ते यम अग्नि वरुण शशा वा युण शतापति नमः नमस्ते अस्तु नमः नमस्ते अस्तु अस्त सहकृत स्वन क्या चूय अति नम नम से ओचायु यम अग्नि वरुण शपांग प्रजा पति वायु आप सब कुछ तो भगवान ही है ना सर्वम करुदम ब्रह्म को तो सही नहीं तो वायु आप वायु है।, है आप यम अग्नि आप वरुण हैं आप हैं चंद्रमा आप प्रजापति हैं और आप है। पितामा हैं प्रमा मतलब पितामा, पिता है। पितामा के भी पिता पीतामा के भी पिता पीतामा के भी हाँ आप मतलब ब्रह्मा के भी पिता आप प्रजापति है आपका पितामा है आगे देखेंगे नमः नमः नमः नमः नमः ते ते ते आपको हजारों बार नमस्कार नमस्कार ते नम ऐसा नम लेना आपको हजारों बार नमस्कार हुए नमस्कार नमः नमस्ते क्या पुनः भूया और फिर और फिर भी क्या पुनः और और और फिर फिर फिर बार बार बार बार से आपको नमस्कार है नमस्कार क्या पुनः भूया और फिर बार बार पुनः से फिर भूयाता से बार बार से नमा नमा आपको नमस्कार है नमस्कार है वायु स्व आप हैं, है यम है अग्नि है वरुण है वरुण कहते अपाम पति जलगे जल में पति हैं, जल में राजा हैं सतंका चंद्रमा है चंद्रमा है प्रजापति कम यापादी प्रजापति हैं, प्रजा की जुद्धि करने वाले प्रजा कत्यापादी माध्यों को क्या कहते हैं प्रजापति इनके उनके प्रजा का भूत विस्तार हुआ है सब तक मरी प्रापिता महा प्रापिता महा कामह का पिता सीतामढ़ी के विपिता पिता के पिता तो क्या कहते हैं प्रापिता महा ब्रह्मणा पी पिता यहाँ ब्रह्मणा है ना ब्राह्मणा तो नहीं है ना नए संस्करण में बिगड़ गया है ब्रह्मा के भी पिता है ये अर्धन नमो नमा शे ते शुभ अस्तु सहसा कूया और फिर आपको नमस्कार है नमस्कार है हजारों बार आपको नमस्कार है नमस्कार है अब यहाँ पर ध्यान देना सहसा है ना सात शब्द शुष्क से हुआ है कुछ संख्या वर्णन शुक्र हुआ नमस्कार क्रियान शुभ सुझा उ तो सात में कुछ सात हुआ है उसके लिए भाषाकार कहते हैं कृषि कृत्य के द्वारा कृष्ण के द्वारा बारमवार नमस्कार क्रिया के अभ्यास रूप आवृत्ती कही जाती है नमस्कार क्रिया के अभ्यास रूप आवृत्ति की गणना कही जाती है नमस्कार क्रिया के अभ्यास रूप आवृत्ति की गणना नमस्कार क्रिया के अभ्यास रूप आवृति की गणना अर्थात नमस्कार क्रिया के अभ्यास अभ्धास की आवृति नमस्कार क्रिया के अभ्यास की बारम्बार नमस्कार क्रिया। कि ने बहुसाने के द्वारा नमस्कार क्रिया के अभ्यास रूप आवृति कही जाती है आवृति ही करना है यहाँ पर आवृति ही करना अभ्यास रूप नमस्कार कही जाती है अभ्यास रूप आवृति यादृषि रूप गणना ऐसा ही नहीं तो कहने का मतलब है कि बहुसा से ही काम चल जाएगा सुना भूया की क्या हो सकता है सुना भूया आया है ना बाद में कहते हैं पुना क्या भूया पुना क्या भूयापी इन पदों के द्वारा श्रद्धा भक्ति अत्यायातिशय श्रद्धा भक्ति होने के कारण आत्मा अपल तो समझे थी कि पुना क्या भूया इन पदों के द्वारा अतिशय श्रद्धा भक्ति होने से अति श्रद्धा भक्ति होने के कारण अपनी असंतुष्टि को कहता है कि अपनी असंतुष्टि को प्रकट करता है अपनी अतिष्टि को प्रकट करता है अर्जुन जी देखो जो, जो भगवान के दर्शन करके है ना उनकी स्तुति करके उनको नमस्कार करके तुष्टि होगी हाँ जैसे कोई प्रिय वस्तु होगी अत्यंत प्रिय वस्तु हो तो उससे तुप्टि नहीं होगी जब तुप्टि होने मतलब हमें आपको अच्छी नहीं लग मिठाई खा रहे हैं या होगी छुट्टी छोड़ दिया। इसका मतलब अब आगे अच्छी नहीं लग जो वस्तु हमेशा अच्छी लगेगी उससे कभी छुट्टी होगी वही कि आत्मना अपन को संघर्ष कि अपनी अपृति को प्रकट करता है कि भगवान इतने अच्छे हैं उत्तर क्या हो है साक्षात्कार उनका होता है उत्तरोत्तर साक्षात्कार हो गया आगे नहीं जाइए अब दिखना कथा और बिल्कुल नमः पुरस्ताद नमस्ता पृष्ठ नमस्ते नम पुस्ता नमस्ता अथ पृष्ठ ते नम अस्वत नमः पुरस्कार अथ पृष्ठ नम अस्तु ते सर्वतः एवं सर्व सर्व हे पुरस्कार नम सर्वका भगवान जैसे सर्वरूप है भगवान कैसे आपको पुरस्कार कि आपको आदेश नमस्कार है तो पूर्विखा से नमस्कार आपको पूर्विखा से नमस्कार है या सामने से नमस्कार है ए, ए, पुरस्कार नमः आपके पूर्ण गिता से नमस्कार है आगे अथ ऐसी पृष्ठता अथ से पृष्ठता नमह और आपको पीछे से नमस्कार है और आपको पीछे से नमस्कार है मंद पश्चिम दिशा से नमस्कार है कौन सा सब छूटा भी ऐसी पृष्ठ का नम अशु आपको पीछे से नमस्कार हो और क्या थार? है यहाँ पर सर्वता है ना क्या यहाँ पर तो भी समझ लेना कि आपको सब गुर से नमस्कार हो आपको सब नमस्कार है आपको सब नमस्कार हो यहाँ ऐसा लगा लेना सर्व है नमः आपको सामने से नमस्कार है आगे देखेंगे अक्से मतलब करते और आपको आपको आपको करते और और मतलब सब ओर से सब ओर से नमः नमस्कार हो पीछे से से और सब ओर नमस्कार हो ये लगाया नहीं नहीं तो ऐसा लगा ना लगाना पीछे से इसके बाद और और से सर्वता सब और सबोर से से से से ही ना? से और सबसे भगवानी है बच्चे कहा जाएगा अनंत वीरिया विक्रमा स्व सर्वम समाप्त हो तथा अति सर्व अन वीरिया विक्रमा स्व अनंत वीर या अमित विक्रमा आप अनंत सामर्थ वाले और अमित पराक्रम वाले हैं आप अनंत सामर्थ वाले और अमित पराक्रम वाले हैं, अपमित पराक्रम वाले हैं भाष्य में व्याख्यान देखेंगे इन पदों का भी शब्दार्थ लगाएंगे तथा सर्वम समाप्त की सबको व्याप्त करके स्थित है आप कहते सबको व्याप्त करके स्थित है तथा कर उस कारण से सर्वासी सब कुछ है सबको व्याप्त करके स्थित है इसलिए आप सब कुछ या सब भी सब आप पूछ सबको व्याप्त स्थित है इसलिए आप मिट्टी घटा दी सबको व्याप्त करके ठीक होती है इसलिए घटा दी मिट्टी ही है परमात्मा सबको व्यक्त करके स्थित कर सकते परमात्मा ही है नवा पुरस्कार यहाँ प्रत्येक निकुण निकुण नमस्कार है अतृष्टता से पृष्ठता अतः से अपीछे से भी नमस्कार हो है नमा सर्वासुष सर्वता करते सर्वासुक्षित तो आपको नमस्कार है हे सर्व हे सर्व अनंत वीरिया अमित विक्रमा अनंत वीरम अस्त अनंत वीर इसका है तो ये क्या कहते हैं अनंत वीरिया विक्रम इसका है तो क्या कहते हैं अमित विक्रमा है में अनंत वीरिया अमित विक्रमा अच्छा ये ठीक है अनंत वीरिया अनंत वीरिया ऐसा लगा लेना आनंद वीरिया अमित विक्रमा तुम आनंद वीरिया तो अनंत वीरिया की आप अनंत सामर्थ वाले हैं आप अमित पराक्रम वाले हैं वीरियम का तो सामर्थ्य और विक्रमा का थे तो अनंत वीर का क्या सोया अनंत सामर्थ वाले और उसका अर्थ क्या है असीमित पराक्रम वाले तो दो पदों का प्रयोग क्यों किया तो बताते हैं से वाला होने पर भी वाला होने पर भी कोई संस्कृति के विषय में पराक्रम करता है वह अथवा कोई अंत पराक्रम करता है सामर्थ तो है लेकिन सामर्थ होने पर भी बोलने रख नहीं करते काम करने के सामर्थ होने पर भी भूप लोग काम वो तो सामर्थ तो है ये कोई शस्त्र के विषय में पराक्रम करता है कोई अल्प पराक्रम करता है मतलब नहीं करते हैं तो क्या है कि अनंत भगवान के ऐसे अनंत सामर्थ वाले है और अपनी पराक्रम वाले हैं उनके सामर्थ होने भी है और क्या है पराक्रम ये भी करते हैं सामर्थ्य कारण व्यक्ति पराक्रम कर सकता है बात अभी हो आप अनंत जीव है मतलब ये अनंत सामर्थ वाले हैं अमित विक्रम वाले हैं स्वयं तुम अनंत वीरिया अमित विक्रमा इसलिए अनंत वीरिया अमित विक्रम है अनंत वीर और अमित विक्रम है सर्वम का समस्तम जगत समापनोसी आप संपूर्ण जगत को व्याप्त कर आप संपूर्ण जगत को व्याप्त करते स्थित है समापनोशी का अर्थ है समय के व्यापनोशी तो समापनोशी का क्या अर्थ है समय व्यापनोशी की अच्छी प्रकार से व्याप्त करके स्थित है एक ही आत्मना है न की आप एक आत्मस्वरूप से आप एक आत्म स्वरूप से आप अपने एक आत्म स्वरूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं। समय है ना समय व्याप्त करने का मतलब क्या एक स्वरूप से व्याप्त करना कि आप एक आत्मस्वरूप से सबको व्याप्त करके स्थित है यथा है ना क्यूँकी यथा करने में पहले करना क्यूँकी आप संपूर्ण जगत को एक आत्म स्वरूप से व्याप्त करके स्थित हैं संपूर्ण जगत को एक आत्म स्वरूप से व्याप्त करके स्थित है उस कारण से सर्वासी कर सब कुछ होते हैं इसका तात्पर्य क्या है कि बिना ना बिना बिना गौतम का क्या है आपके बिना किंचित अस्थिर कुछ नहीं है बिना भूतंब इसमें होना है आपके बिना कुछ भी नहीं है आपके बिना कुछ भी नहीं है आपके होने से ही सब कुछ है अब आपके होने से भी सब कुछ है आपके बिना कुछ नहीं है होम कौन मजा